आवाज की दुनिया के दोस्तों एक बार फिर आपकी दोस्त भारती परिमल आपके साथ है और आपको लेकर जा रही है बच्चों की दुनिया में तो आइए चलते हैं बच्चों की दुनिया में देखते हैं बाल कविता में बच्चे अपने मन की बात किस तरह से कह रहे हैं एक है मीना एक है मीना और मीना की गुड़िया क्या कहती है मीना अपनी गुड़िया के बारे में मीना की गुड़िया प्यारी है सबसे वो तो न्यारी है मीना की गुड़िया प्यारी है सबसे वो तो न्यारी है होठों पर लाली सचती है आंखें काली कज़रारी है मीना की गुड़िया प्यारी है अंजू मंजू संजू ने देखा जब से गुड़िया को अंजू मंजू संजू ने जब से देखा गुड़िया को वो तो उस पर बलिहारी है मीना की गुड़िया प्यारी है मीना की गुड़िया प्यारी है पापा ने एक काम और किया पापा ने एक काम और किया मीना को दूजा उपहार दिया गुड़िया के लिए एक गुड्डा ला दिया गुड्डे के संग बैठी गुड़िया खूब भली लगती है बार बार देख उन्हें मीना के होठों पर मुस्कानों की खिलती फुलवारी है मीना की गुड़िया प्यारी है मीना की गुड़िया प्यारी है लेकिन अगर मीना केवल केवल गुड़िया से ही खेलती रह जाएगी तो पढ़ेगी लिखेगी कब क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तभी तो बनोगे नवाब जी हाँ दूसरी कविता है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब रात रुझुन ने देखा ख्वाब रात रुझुन ने देखा ख्वाब खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। बस, फिर क्या था सुबह हुई वह मम्मी से बोली मुझको स्कूल नहीं जाना है पार्क में जाकर खूब मौज उड़ाना है सुनकर रुंझ की अनोखी बात मम्मी हो गई बहुत हैरान। बात ये कैसे तुम्हारे मन में आई? क्या बिना पढ़े लिखे किसी ने मंजिल पाई रुंझुन बोली सपने में मैंने सच सच देखा है पढ़ लिख कर खराब होने का मजा मैंने चखा है अब नहीं मुझे पढ़ना है मौज मस्ती में ही रहना है खेल कूद कर नवाब मैं बन जाऊंगी फिर साथ जाऊंगी। मम्मी ने लाख समझाया मम्मी ने लाख समझाया पर रुंझुन की समझ में कुछ न आया सपने को ही उसने सच माना कॉपी किताब से दूर जाने का ठाना आई परीक्षा पास में आई परीक्षा पास में रुझुन बैठी हरी हरी घास में कोई सवाल हल न कर पाई पेपर देख आई रुलाई रिजल्ट जब सामने आया फूट फूट कर रोना आया सारे फ्रेंड्स पहुंचे अगली क्लास में रुंझुन रह गई पिछली ही क्लास में तब तब उसकी समझ में आया मैंने अपना समय गवाया सपने झूठे भी होते हैं और अपने सच्चे ही होते हैं मम्मी पापा टीचर का कहना जो माना होता दोस्तों का साथ न छूटा होता दुख न इतना ज्यादा होता टन मुनमुन चुनमुन उसकी नई सहेली है रुन्झुन ने हल कर दी उनकी भी यही पहेली है प्यार से वह कहती है खेलोगे कूदोगे होगे खराब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और यही सच है और यही सच है इससे पूरे होंगे सारे ख्वाब तो दोस्तों कैसा लगा बाल कविताओं का ये अनोखा संसार अगली बार अगली बार और नई बाल कविताओं के साथ फिर से मिलती हूँ कभी फुर्सत में